वो बड़ा भद्दा है शील रहित सत्य है सत्यम सुष्ठो, तीसरी बात मितम कम बोले व्यर्थ की बातें में नर है व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है जरूरी है उतना ही बोला जाए बाकी पाठ करो भागवत जी का गायन करो भागवत जी का कीर्तन करो भागवत जी का रामायण का गीता का सत्यम सुष्ठु मितम और चौथी बात मधु मधुर बोले सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुआयात सत्यम अप्रियम लोग कहते हैं सच तो कड़वाई होता है किसने कहा भैया ये किसने चालू किया कि सच तो कड़वा ही होता है सच कड़वा नहीं है कड़वी तेरी जबान है तेरा कहने का ढंग कड़वा है फूल का बूके वो भी देने का एक तरीका होता है इस तरह से दिया जाता है आइए आइए पधारिए पधारिये और मेहमान आए और फूल का मार कर पधारो पधारो पधारो धन घड़ी धन भाग वही फूल है तरीका गलत है मधु सत्य कहने का भी एक तरीका होता है कौन कहता है कि सच कड़वा ही होता है सत्य कड़वा नहीं है तो उसको कड़वा बना रहा है तेरी जबान कड़वी है वाणी मधुर हो अंग्रेजी में कहते हैं धोस वो डोंट हैव मनी इन धर पॉकेट मस्ट हैव हनी ऑन धर टंग बटुए में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं कम से कम वाणी में मधुरता है तो भी बिना पैसे के वर्ल्ड टूर करेगा सब लोग उसको संभालेंगे मधुर मधुरवाणी पूरे विश्व को जीत लेती है साहब ऐसी वानी बोलिए मन का पाखो दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती समता का अंजन आंजलो बस हो गया भजन अरत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन कटुता को मन से त्याग दो मीठे वचन कहो वाणी का स्वर सुधार लो तो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया कभी कभी लोगों की वाणी ऐसी होती है उसका व्यवहार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया को दुश्मन बना लेते तो हैं कई लोगों की वाणी ऐसी मधुर होती है उनका व्यवहार ऐसा शालीन होता है मधुर होता है कि पूरी दुनिया मित्र हो जाती है पूरा विश्व उसका मित्र हो जाता है और जो विश्व मित्र होता है विश्वामित्र होता है उसका कोई यज्ञ अधूरा नहीं रहता खुद राम उसके यज्ञ को पूरा करने के लिए हाजिर हो जाता है स्वयं परमात्मा उसके कार्य को पूरा करने के लिए हाजिर हो जाता है कहानियां तो आपकी सुनी हुई है लेकिन उन कहानियों से जो संदेश लेना है यह महत्वपूर्ण तो वाणी वही है जो भगवान की सेवा में कान दो आंखें दो हाथ दो पग दो है मुख एक ही इसका मतलब काम ज्यादा करो बोलो कम भगवान जैसा श्रेष्ठ कार्य करता कोई नहीं क्यों बोले जिनका कार्य प्रेजेंट हो करता एबसेंट हो वही श्रेष्ठ कार्य करता है जिसका कार्य दिखाई पड़े और कर्ता कहीं दिखाई नहीं पड़े कार्य देखकर मुंह से निकल जाए वाह क्या रचना है क्या अद्भुत काम हुआ किसने किया बोले पता नहीं किसने वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता लेकिन कर्ता सब जगह दिखे और कार्य एब्सेंट। काम दिखे ही नहीं वो कार्यकर्ता केवल क्या ये बिल्ला लगाने से कार्यकर्ता हो जाते हैं हम बेच लगाने से नहीं भगवान से समझो सच्चा कार्यकर्ता श्रेष्ठ कार्यकर्ता कैसा होता है भगवान का कार्य प्रेजेंट है और भगवान एब्सेंट वो दिखता नहीं है उसका काम दिखता तो इसलिए भैया राधा का काम दिख रहा है राधा का नाम नहीं है भागवत में उसका काम बोल रहा और एक दूसरा भाव बताया कि क्यों राधा का नाम नहीं है भागवत में बोले राधा गोपी है और गोपी उसको कहते हैं जो गोपन शिला जो छुपी रहती अपने आप को छुपाती है वो तो कीर्ति के की पीछे भागती नहीं है तो वो कीर्ति कुमारी कीर्ति वृषभान की दुलारी हमारी राधा गिरधर को प्यारी कीर्ति और वृषभान की दुलारी कीर्ति कुमारी लेकिन वो नाम के पीछे नहीं भागती गोपी गोपन शिला है गोपी ने ऐसा कोई विशेष वेशभूषा धारण नहीं किया माला तिलक अपना विशेष कोई भुलिया नहीं बनाया कि जिससे पता चले कि ये तो कन्हैया की बहुत बड़ी भक्त है ना सीधी सादी दिखने में सीधी सादी गृहिणी है किसी की पत्नी है किसी की माता है किसी की बहन है किसी की बेटी है और अन्य महिलाओं की तरह ही सुंदर साड़ी सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करती है वो भी पप पाउडर कॉस्मेटिक्स एवरीथिंग उस जमाने में जो भी होता होगा मेकअप का साधन श्रृंगार करती है गोपी लेकिन उसका सौंदर्य उसका तैयार होना उसका श्रृंगार करना श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपी श्रृंगार भी करती है तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के हिसाब से इसलिए उसका श्रृंगार भी भगवान की भक्ति तो कोई विशेष वेशभूषा नहीं कि भाई अमुक प्रकार के कपड़े पहने तो पता चल जाए कि यह साधु है ये समाज से थोड़ा हट करके है इनका तिलक इनकी माला इनकी विशेष वेशभूषा वेश इनकी थोड़ी विशिष्ट चेष्टाएं ताकि पता चले कि कुछ हट करके है गोपी का ऐसा कोई प्रयास नहीं वो दूसरों जैसी ही सीधी सादी गृहिणी तो गोपी गोपन शिला छुपी रहना चाहती है और वह चुपचाप चाप चुप चुप श्री कृष्ण से प्रेम करती है मेरे पिया मैं तो चुप चुप चाह रही मेरे पिया मैं तो चुप चुप चाह रही तुम बरसो जिम मेघा सावन तुम बरसो जिम मेघा सावन मैं तो चुप चुप नाह रही मेरे पिया मैं तो चुप चुप, चुप चाह रही श्रीकृष्ण को जो अपने हृदय में छुपाए रखती है वो है गोपी गोपायती श्रीकृष्णम स्वहृदय सा गोपी या तो गोभी पिबति किम भक्ति रसम सा गोपी गो माने इंद्रिया इंद्रियों के द्वारा गोभी पिबती गोपी पी पिबती पीती है जो इंद्रियों के द्वारा जो पान करती है किसका पान करती है बोले भक्ति रस का उसको बोलते हैं गोपी यानी उसकी आंख सदा श्री कृष्ण का दर्शन करती है इतना प्रेम से देखती है कन्हैया को ऐसा लग रहा है जैसे आंख से पी रही है गन्या को देखो जब प्यार होता है ना और प्यार से जब किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से कोई पी रहा है उसके कान कन्हैया की वंशित ध्वनि सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं तो कान से भी पी रही जिहवा से कृष्ण की लीलाओं का संकीर्तन करती है तो जिहवा से मानो वह पी रही जिहे पिबस्वामृत में गोविंद दामोदर माधव इति जो अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करती हैं वे गोपी हैं तो राधा गोपी है गोपियों में सबसे श्रेष्ठ तो नाम नहीं चाहती वो बहुत प्रकट नहीं होना चाहती वो चुप चुप चाहती रहती है उसने अपने प्रेम का ढिंडोरा नहीं पीटा और एक और बात भी है कि भागवत में राधा का नाम क्यों रहे? यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए क्योंकि राधा का ही नहीं किसी भी गोपी का नाम नहीं विशाखा ललिता चंद्रावली जी किसी का भी नाम नहीं है भागवत में गोपी के नाम पर केवल नाम यशोदा का है भागवत में और यशोदा के नाम के स्थान पर भी कई जगह गोपी शब्द का उपयोग प्रयोग किया है व्यास जी इथम विदित तत्वायाम गोपिकायाम से तो वहां पर गोपिकायाम के स्थान पर यशोदायाम स लिख सकते थे किसी भी गोपी का नाम नहीं लेकिन भागवत में राधा नहीं है ऐसा नहीं ये श्रियायुतम है इसलिए इसको श्रीमद कहते हैं श्री माने राधा भक्ति श्री माने सौंदर्य श्री माने संपत्ति धन सच मानिए धन है और सच राधा से युक्त श्रीमद भागवत है वही वैष्णवों का धन है यद वैष्णवानाम नाम धनम भागवत के लिए कहा श्रीमद भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम नाम धनम राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा श्रीया युतम श्रीमत भागवत के साथ श्रीमद शब्द लगता है इसलिए एक भाव ऐसा भी है कि भागवत पुराणों में श्रेष्ठ है पुराण सम्राट है जिस प्रकार सम्राट के मस्तक पर मुकुट होता है बस उसी प्रकार भागवत के मस्तक पर श्रीमद् शब्द का मुकुट श्रीमत उस शब्द का अर्थ समझाने में संतों ने इतने इतने भाव लिए इतने इतने भाव प्रकट किए अब प्रणाम करें श्रीमद शब्द को दूसरा शब्द भागवत भगवता प्रोक्तम भगवता उदितम जो भगवान ने सुनाया है वो है भागवत इसका नाम भागवत क्यों हुआ क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से सुनाया भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया नारद जी ने व्यास जी को दिया व्यास जी ने इसका विस्तार किया सुखदेव को पढ़ाया सुखदेव ने गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया वही संवाद सुत जी ने वहां पर सुनकर यहां नैमिषारण्य में गोमती के तट पर शबनकादिकों को सुनाया और वही संवाद आज यहां हम देख रहे हैं लेकिन ये गंगा बहती हुई यहां तक पहुंची कथा गंगा उसका उदगम स्थान कौन है स्वयं भगवान भगवान से दो गंगा निकली एक भगवान के चरण से निकली और दूसरी भगवान के मुख से निकली चरण से जो निकली वो विष्णुपदी है और मुख से जो निकली यह कथा गंगा भागवती गंगा यह विष्णुमुखी है तो एक विष्णुपदी गंगा और दूसरी विष्णुमुखी गंगा विष्णुपति गंगा का वो हम भागीरथी कहते हैं वह भागीरथी गंगा है और यह विष्णुमुखी गंगा ये भागवती गंगा है सकल लोक जग जगपावनी गंगा ये कथा प्रसंगा क्या है सकल लोक जग जगपावनी गंगा उस गंगा को जो भगवान नारायण के चरण कमल से निकली शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और इस गंगा को जो भगवान नारायण के मुखकमल से निकली भगवान शंकर ने अपने हृदय में धारण किया जिसको मस्तक पर धारण किया था वो भोले बाबा की जटा से बह चली इसलिए जटा शंकरी कहलाई और जिसको हृदय में धारण किया था वो एक दिन भोले बाबा की जिहवा से बहचली इसलिए यह जिहवा शंकरी वो जटा शंकरी है तो यह जिहवा शंकरी उस गंगा को जन्नू ऋषि पी लिए पूरी गंगा को पी लिए कैसे कैसे ऋषि मुनि हुए हैं भागवत आ, भारत में एक अगस्त्य मुनि थे वो पूरे समंदर को पी लिए जन्नू ऋषि पूरी गंगा को पी लिए एक प्यास है एक प्यास है भैया ये जो हमारा साहित्य है ना वो पूरे समुद्र की तरह है और उसको पूरा पूरा जानना है सीखना है सब समझना है ये जो इच्छा है वो प्यास है काहे की समंदर की लेकिन साहब आप जिंदगी पूरी कर दो केवल हमारे आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ने में इसका अध्ययन करने में आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी आपका अध्ययन पूरा नहीं होगा महासागर की तरह है ये तो अगस्त्य जैसा सामर्थ्य न रखो तो कोई बात नहीं अगस्त्य जैसी प्यास तो रखो कम से कम गंगा को पी लिए पूरी पूरी कथा सुनने की वो जो इच्छा है वो वाली वही वाली प्यास कान को समुद्र समान बनाओ और उसमें कथारूपी सरिताएं आती रहें आती रहें लेकिन कान कभी तृप्त न हो जैसे समुद्र कभी छलकता नहीं है इसलिए वाल्मीकि भगवान श्री राम को स्थान बता रहे हैं कहां रहना है आपको जिनके श्रावण समुद्र पूर्ण कथा गंगा को पीने की इच्छा वो प्यास और वो सामर्थ्य जन्नू पी लिए लेकिन उसमें कथा ऐसी है कि जन्नू ने मुंह से पिया और कान से फिर प्रकट किया गंगा को मुक्त किया इसलिए गंगा जाह्नवी कहलाई गंगा का एक नाम है जान्नवी उसके पीछे ये कथा तो उस गंगा को भी ऋषियों ने पिया जन्नू जैसे ऋषि ने पिया मुंह से पिया और कान से मुक्त किया और इस कथा गंगा को भी ऋषि मुनि पीते हैं लेकिन इसको कान से पीते हैं और फिर मुंह से मुक्त करते हैं मतलब सुनते हैं और फिर सुनाते हैं श्रृणवंति कथयंति मदाश्रया कथामृष्टा श्रृणवंति कथयंति चपंति विविधास्तापा नैतान मदगत चेत ये कपिल भगवान देवभूति माता को कह रहे हैं तृतीय स्कन में तो भागवत जो भगवान ने कहा है अपने श्रीमुख से वो भागवत भागवत शब्द का ऐसा भी अर्थ समझाया है विद्वानों ने भा ग व त चार अक्षर इस शब्द में भा दीप्त भा माने प्रकाश ग से ज्ञान व से वैराग्य त से त्याग भा ग भा मतलब प्रकाश हम मोह की अंधियारी रात में सोए हुए जीव हैं भोगी हैं मोह निशा सब सोनिहारा सपना अनेक प्रकारा मोह की रात्रि में सोए हुए हम जो सपना देख रहे हैं उस सपने का नाम है संसार इसलिए ज्ञानी महापुरुषों ने जागे हुए योगियों ने समझाया संसार को स्वप्नवत जानो लेकिन स्वप्न के समय में स्वप्न स्वप्न नहीं लगता स्वप्न के समय में तो वो सत्य ही लगता जब तक संसार सत्य लगे तब तक समझना सोए हुए हो अभी सपना देख रहे हो सोए हुए हो जिस दिन सपना सपना था ये पता चले तो समझो जाग गया सुषुप्ति किसको कहते हैं इसकी बढ़िया वाली बात सुनो बोले सुषुप्ति उसको कहते हैं जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान न हो मैं सोया हुआ हूं यह जब मुझे ज्ञान होता है तब हकीकत में मैं सोया हुआ नहीं हूं मैं जाग गया हूं सोए हुए कब हो कि तुम सोए हुए हो यह भी ज्ञान न रहे कोई बुलावे दो चार बार और जवाब न दे बोले ये जवाब क्यों नहीं देता बोले आपको पता नहीं मैं सोया गया हूं तो कोई कान पकड़ करके उठाएगा अच्छा सोया है नौटंकी उठ जो सोया हुआ है वो कहेगा क्या कि मैं सोया हुआ हूं जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं है वही हकीकत में सुषुप्ति है तो जब तक संसार सत्य लगे तो समझो कि सोए हुए हो सपना देख रहे हो जिस दिन स्वप्नवत लगे संसार तब समझो जाग गए महापुरुषों ने कहा संसार को स्वप्नवत जानो तब श्रीमद् भागवत भा दीप्त भा मान प्रकाश हमारी जिंदगी में प्रकाश करने के लिए आया है सूरज बनकर भागवत पुराण सूर्य है पुराणार को अधुना उदिता ये भागवत नहीं लिखा